ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की शर्तें ईश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण और भगवत कृपा हमारा जन्म क्यों हुआ है मानव अस्तित्व का क्या प्रयोजन है पाश्चात्य में बहुत से लोग यह मानते हैं कि हम जड़ पदार्थ से निर्मित हैं तथा उसके कठोर नियमों द्वारा असहाय रूप से बद्ध हैं कुछ लोग यह सोचते हैं कि मानव का जन्म भूल से हो गया है कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने मन को जड़ पदार्थ का एक सूक्ष्म परिणाम सिद्ध करने का तथा उसके लिए आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास किया है विचारों के इस विभ्रम के बीच संगबद्ध ईसाई धर्म समुदाय शून्य में से सृष्टि तथा आदि पाप की अपने धारणाओं को किसी तरह पकड़े हुए हैं बौद्ध जिनमें से अधिकांश नित्य आत्मा में विश्वास नहीं करते यह मानते हैं कि मानव मूलक वासनाओं के कारण जन्म मरण चक्र में घूम रही परिवर्तनशील इकाइयों का समूह है वे व्यक्तित्व की तुलना बहती नदी या दीपशिखा से करते हैं वे परिवर्तन को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानव की अपरिवर्तनशील सत्ता को भूल जाते हैं अधिकांश आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को त्याग दिया है कि मन जड़ मस्तिष्क का एक उपविकार अथवा गौर उत्पादन है जो उसे उसी तरह पैदा होता है जिस तरह लीवर यकृत से पित्त पैदा होता है उनमें से अधिकांश यह मानते हैं कि मन उतना ही सत्य है जितनी देह उनका कथन है कि एक व्यक्ति देह और मन अथवा मन और देह नहीं है बल्कि समन्वित देह मन है कुछ विचारक इसके भी आगे जाना चाहते हैं वे कहते हैं कि मन जड़ से भिन्न है उसे देखा छुआ तोला या नापा नहीं जा सकता है उनकी भाषा में वह कुछ आध्यात्मिक सा है पाश्चात्य देशों में जो व्यक्ति मन और उसकी आवश्यकताओं को देह से श्रेष्ठता समझता है वह व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है धार्मिक पुरुष यह मानता है कि उसका मन या आत्मा देह की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है मन ही क्रिया की प्रेरक शक्ति है मानव का व्यक्तित्व तो मानसिक घटकों के संदर्भ में उसके व्यवहार की समष्टि है लेकिन मानसिक शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए उसे एक देह की आवश्यकता होती है लेकिन मानव को विचार और भावनाओं का समूह तथा तो एक मनोवैज्ञानिक इकाई मात्र मानने से पाश्चात्य मनोविज्ञान की मान्यताएं और ज्ञान अधूरे ही रह गए हैं हिंदुओं की मान्यता और गहरी है मानव का व्यक्तित्व जटिल है मानव स्वरूपतः एक स्वचैतन्य आध्यात्मिक इकाई है जो सूक्ष्म मनोमय और स्थूल जड़ देह द्वारा आवृत है आत्मा देह और मन से भिन्न है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा दीर्घ स्थायी है लेकिन आत्मा की चरम मुक्ति पर उसका भी त्याग हो जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म प्राप्त व्यक्तिगत चैतन्य आत्मा जन्म के समय स्थूल देह के साथ संयुक्त तो होती है मृत्यु के समय सूक्ष्म और स्थूल देह एक दूसरे से पृथक होती है मुक्ति के समय आत्मा सूक्ष्म देह से भी पृथक हो जाती है हिंदू मान्यता की प्रतिध्वनि ओरफियस के गीत में पाई जाती है मानव पृथ्वी और नक्षत्र मंडित अंतरिक्ष की संतान है यहूदी ईसाई बाइबिल में कहा गया है कि मानव का निर्माण ईश्वर की शक्ल बे हुआ है और उसे कुछ समय के लिए देह मंदिर में रखा गया है भगवत गीता में कहा गया है जिस प्रकार देह स्थित आत्मा की इस देह में कौमाल यौवन और जरा अवस्थाएं होती है उसी तरह उसकी देहांतर प्राप्ति भी होती है जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार जीर्ण शरीरों को त्याग कर देह स्थित आत्मा या जीव अन्य नया शरीर धारण करता है श्री रामकृष्ण ने अपने भतीजे का देह त्याग देखा और बाद में कहा मैंने देखा मानो म्यान स्थूल देह के अंदर तलवार सूक्ष्म देह रखी हुई थी वह म्यान से बाहर निकल निकाल ली गई तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा वह जैसी थी वैसी रही म्यान पड़ी रह गई श्री रामकृष्ण कभी कभी अपनी आत्मा को स्थूल शरीर से निकलते देखते थे उसके पार्थिव जीवन काल में भी भक्तगणों ने उन्हें प्रायः दूसरे स्थान पर देखा जबकि उनको उनकी स्थूल देह अन्य स्थान पर थी उनके दिव्य लीला सहचरी से शारदा देवी को एक बार अनुभूति हुई कि उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर उच्च आध्यात्मिक लोकों में चली गई है जब वह पुनः नीचे आई तो वह शरीर में पुनः प्रविष्ट होना नहीं चाहती थी श्री रामकृष्ण बचनामृत में हम पुलिस सार्जेंट का दृष्टांत पाते हैं जो रात्रि के अंधकार में अपनी लालटेन ले गश्त लगाता है कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता लेकिन उस प्रकाश की सहायता से सार्जेंट दूसरों का मुख देख सकता है यदि तुम उसका मुख देखना चाहते हो तो तुम्हें उससे लालटेन को उसके मुख की ओर करने की विनती करनी होगी श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इसी तरह यदि तुम भगवान को देखना चाहते हो तो उनसे प्रार्थना करो भगवान एक बार कृपा करके अपना ज्ञान आलोक अपने मुख पर धारण कीजिए मैं आपके दर्शन करूंगा श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र का चिन्ह है हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए हमारे अध्यात्म आचार्य हमें बताते हैं कि भगवत कृपा पुरुषार्थ आध्यात्मिक पिपाशा और संघर्ष के रूप में आती है इनकी सहायता से साधक उस साक्षात भगवत कृपा का अनुभव करने में समर्थ होता है जो जीव और ईश्वर या ब्रह्म का मिलन कराती है हिंदू शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य को स्वयं को अपनी उच्चतर आत्मा द्वारा उठाना चाहिए उसे अपने को अधोगामी नहीं करना चाहिए समुचित प्रयास द्वारा आत्मा की आत्मा का बंध होता है उसके अभाव में वही उसका शत्रु होता है मन एवं मनुष्यनाम कारणम बंध मोक्ष अर्थात मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है इतना होते हुए भी बहुत से हिंदू भाग्यवादी हो जाते हैं और अपने को नियति पर छोड़ देते हैं अतः तुम भी उसी प्रकार पूर्ण हो जिस प्रकार तुम्हारे स्वर्गस्थ पिता पूर्ण है ईसा मसीह के इस उपदेश के बावजूद यही बात ईसाई जगत में भी हुई है ईसा का उद्देश्य साधना पर बल देना था वे सभी जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे लेकिन वह प्रवेश पाएगा जो मेरे स्वर्गस्थ पिता की इच्छा का पालन करेगा ईसा ने एक सक्रिय आध्यात्मिक जीवन का एक तीव्र संघर्ष और प्रयास में जीवन का उपदेश दिया था महान ईसाई साधकों संतों में ऐसा ही जीवन यापन किया था लेकिन ईसाई धर्म में प्रविष्ट पाप परार्थकृत प्रायश्चित और आसान मुक्ति के सिद्धांतों पर अत्यधिक बल देने के कारण भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने वाले कई कर्मठ लोगों ने स्वयं को यह सोचकर आत्मविमोहित कर रखा है कि वे आध्यात्मिक स्तर पर कुछ नहीं कर सकते इस आत्मसम्बोहन ने उस आध्यात्मिक प्रेरणा को नष्ट कर दिया है जिसे महान साधकों ने महत्व दिया था फलतः लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महान शक्ति लगाई गई है आध्यात्मिक आदर्श की उपेक्षा कर आधुनिक सभ्यता तेजी से विनाश की ओर दौड़ी जा रही है यदि बहुत देर होने से पूर्व ही आवश्यक कदम उठाए जाएं तो उसे रोका जा सकता है एक शराबी न्यायाधीश के सामने पेश किया गया जिसके साथ वाले पुलिस से पूछा तुम्हें यह कैसे पता चला कि शराब पीने से कैदी पर बुरा असर पड़ा है पुलिस ने उत्तर दिया वह एक टैक्सी ड्राइवर से बहस कर रहा था यह कुछ सिद्ध नहीं करता न्यायाधीश ने कहा पुलिस ने उत्तर दिया लेकिन महाशय वहाँ कोई टैक्सी चालक नहीं था हम में से अनेक यही कर रहे हैं भावा वेगों की मजिरा के नशे में हम सर्वत्र शत्रु देखते हैं और पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर उनसे भी बदतर शत्रु है जो हमारी नैतिक और आध्यात्मिक हत्या करने को तत्पर है हमारी युद्ध करने की क्षमता का हमारे अहंकार और वासनाओं से लड़ने में अधिक सदुपयोग किया जा रहा सकता है अज्ञान और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की मदिरा के नशे में यही हमारे प्रबलतम शत्रु है स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव ने स्वयं को आत्मसम्मोहित कर अपने आप पर मिथ्या अहंकार आरोपित कर लिया है